भगवत रूप थारूप दौ गीता का सार श्लोक संख्या 11 से आगे अनुवाद एवं अनुमति कृष्ण श्री श्रीमद् कृपादयविंद स्वामी शिलूप के संस्थान के द्वारा जनशलाक चक्षुरोन्मीलस्म श्रीगुराव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन भारत सेभये ऋषिद्त वच इद वच ऋषिकेश उवाच ये वचन ऋषिकेश ने कहे थोड़ा सा हस्ते हुए श्री उवाच अशोच्यानन्वशोच स्व भाष भाषसे गुश्च नानु शोचंती पंडिता श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है जो विद्वान होते हुए न तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते हैं तुम इतने बुद्धिमान वचन तो बोल रहे हो प्रज्ञावादा वादा भाषा से लेकिन जो शोक करने योग्य नहीं है अशोच्ञ उनके लिए तुम शोक कर रहे हो शोचह तुम कौन शोक करने के लिए कि क्या शोक कर गत असूना असुन मतलब प्राण गत असुन मतलब जिसके प्राण चले गए हैं जिसके प्राण नहीं चले गए तो जिसके प्राण चले गए वो कौन है मृत व्यक्ति जिसके प्राण नहीं चले गए हैं वो कौन है जीवित व्यक्ति तो गतासून अगतासून च ये दोनों के ऊपर जो पंडित लोग हैं वो शोक नहीं करते ना अनुशोचन की पंडिता चाहे कोई जीवित हो चाहे कोई मर गया हो दोनों ही अवस्था में पंडित लोग शोक नहीं करते तात्पर्य भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष तह मूर्ख कहकर डांटा इन डायरेक्टली अप्रत्यक्षता मतलब उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता भगवान तुरंत ही वास्तविक गुरु का पद स्वीकार कर लेते हैं और डांटते हैं पहला काम गुरु का डांटना हो से शरणागत होते ही गुरु ने डांट दिया नहीं बोला कि तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो सही बात है तुम्हारी ठीक है लेकिन ये भी सोचो ऐसा नहीं तुम क्या हो मूर्ख हो। और अच्छे शब्दों में बोला कि तुम बहुत बुद्धिमानी की बात करते हो लेकिन कार्य ऐसा करते हो जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करेगा क्या है? तुम कार्य करते हो कार तुम मूर्ख हो। तुम बात तो बुद्धिमान जैसी करते हो लेकिन कार्य ऐसा करते हो जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करेगा इसका अर्थ क्या है वो किया जो बुद्धिमान? ऐसे <laughs> बता रहे हैं भगवान यहाँ पे और उसका कारण दे रहे हैं कि तुम्हें शरीर और आ, तुम शरीर और आत्मा के बीच का जो भेद है उसको भूल चुके हो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति शरीर और आत्मा के बीच का भेद जानते हैं इसलिए शरीर के लिए कभी शोक नहीं करते हैं शरीर की दो अवस्था होती है जीवित और मृत जब आत्मा शरीर के अंदर है तब शरीर जीवित है और जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर मृत है वास्तव में शरीर मृत ही मृत है आत्मा जब अंतर होती है तो वो जीवित जैसा दिखता है तो इसलिए शरीर के लिए कोई शोक नहीं करता है और तुम उस शरीर के लिए शोक कर रहे हो। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है यहाँ पे जो भी कुछ धर्म के नियम है वर्णाश्रम के भी वो सब आत्मा को लक्ष्य करके होते हैं यदि आत्मा और अनात्मा आत्मा और शरीर के बीच का भेद कोई नहीं जानता है तो वर्णाश्रम धर्म के नियम को पालन करके भी कोई लाभ नहीं क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे ही लाभ करेगा ये शरीर हम शरीर नहीं आत्मा है इसको जानना बहुत आवश्यक है और प्राय सभी लोग वर्णाश्रम धर्म में हम शरीर नहीं आत्मा है इसको स्वीकार करते हैं और इस मृत्यु के बाद दूसरा जन्म प्राप्त होगा इसको भी स्वीकार करते हैं जिसको हिंदू कहा जाता है उसकी यदि मोटी मोटी व्याख्या करनी हो हिंदू की तो जो पुनर्जन्म को स्वीकार करता है उसको हिंदू कहेंगे बाकी किसी भी प्रकार से अभी हिंदू की व्याख्या <laughs> नहीं कर सकती क्योंकि तो हिंदू में बहुत सारी चीजें मिल जाती है आजकल का जो हिंदू है लेकिन आज भी जो हिंदू अपने आप को कहते हैं वो पुनर्जन्म में मानते उसको स्वीकार करते है हाँ पुनर्जन्म तो होता है कर नहीं? कोई कोई तो वो भी नहीं मानते कौन हिंदू तो मानते हैं वो हिंदू नहीं कहलाएंगे पुनर्जन्म भारतीय भारतीय भी पुनर्जन्म को जो हिंदू कहते हैं अपने आप को सब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं बाद दूसरा जीवन है नास्तिक हिंदू नहीं होता ना कौन महाराज बताए भारतीय होंगे तो भारतीय है लेकिन वो लोग यदि हिंदू कहते है अपने तो हैं अपने आप को, पुनर को तो पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। हिंदू अर्थ है जो पुनर्जन्म में नहीं मानते या तो न अस्थि जो ऐसा मानते है की आत्मा का अस्तित्व नहीं जब आत्मा का अस्तित्व नहीं है तो भगवान का तो अस्तित्व कहाँ से होगा <laughs> आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा की बात से तो उनको कहते दूसरा एक टेक्निकल तो आत्मा के अस्तित्व <laughs> जो हिंदू है वो आ, वो पुनर्जन्म को स्वीकार करते ही है। मतलब जिनको हिंदू कहते हैं सब आज आज भी वो हिंदू को ही हिंदू कोई संस्कृत शब्द नहीं है कोई शास्त्र में नहीं दिया है तो जिन जब आ, मुगल लोग थे मुस्लिम तो सिंधु के इस साइड रहने वालों को हिंदू कह दिया सिंधु कहा लेकिन वो स नहीं बोलते तो हिंदू हो गया तुझे तो बोलता है कि हम हिंदू पर हम पुनर्जन्म नहीं मानते तो, तो कहाँ का हिंदू है सब हिंदू पुनर्जन्म मानते हैं हिंदू हिंदू हिंदू को हिंदू हो गया बोल बोल पाते पाते कि उनका रिवाज मतलब जैसे उनकी भाषा ऐसी बंगाल में य को जय ही बोल देते हैं यह है लेकिन सामान्य रूप से ही आता है को को गा में तो ऐसे हिंदू आया शब्द वो कौन से लोगों को वो बोले जो लोग सनातन धर्म वर्णाशन धर्म का पालन कर रहे थे उन लोगों को हिंदू बोलते थे तो फिर समय के रहते सब लोगों ने अपने आप को हिंदू स्वीकार कर लिया तो हिंदू शब्द प्रचलित हो गया लेकिन हिंदू शब्द के अंतर्गत सब वर्णाशन धर्म को नहीं पालन करने वाले इधर उधर की फिलोसॉफी वाले सब सम्मिलित हो गए क्यूँकि सब अपना अपना धर्म तो छोड़ने लगे थे तो एक चीज अभी भी कॉमन रही है वो है कि लोग पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं सभी हिंदू जो अपने आप को कहते हैं वो अभी तक पुनर्जन्म तो स्वीकार करते ऐसा नहीं आया कि वो लो लोग ने पुनर्जन्म छोड़ दिया बिना पुनर्जन्म के किसी को हिंदू स्वीकार नहीं किया जाता देवी देवता को पूजा करेंगे हिंदू मतलब वही है सभी हिंदू को लीजिए वो लोग पुनर्जन्म का स्वीकार करते हैं कि इस मृत्यु के बाद दूसरा एक जीवन है अभी उसमें उनको स्वर्ग जाना है नरक जाना है वो क्या करना है वो कुछ पता नहीं है लेकिन दूसरा एक जीवन पुनर है पुनर्जन्म है।, पुनर है हम अच्छे काम करेंगे तो दूसरा जन्म अच्छा मिलेगा बुरे करेंगे तो बुरा मिलेगा यह वस्तु तो यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा में भेद है इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जो वास्तविक विद्वान व्यक्ति है अभी वो भेद है वो तो पता चल गया लेकिन केवल तो भेद मात्र जान लेने से विद्वान नहीं बन जाते वास्तविक विद्वान है वो जीवन में ये शरीर और आत्मा के बीच जो भेद है उसका जो प्रभाव होता है उसको जीवन में उतारते हैं ये समझ के प्रभाव अर्थात जब जीवन में इस प्रकार की चीजें इस प्रकार के निर्णय लेने आते हैं जिसमें आत्मा के लिए अच्छा होगा लेकिन शरीर के लिए बुरा तो वो निर्णय क्या लेगा शरीर के लिए अच्छा होगा और आत्मा के लिए बुरा होने वाला है या आत्मा के लिए अच्छा होगा शरीर के लिए तो वो क्या करेगा वो वास्तविक विद्वान वो यदि आत्मा के लिए अच्छे कार्य को स्वीकार करता है शरीर के लिए भले खराब वो कार्य तो भी तो वो वास्तविक विद्वान तो है वो उस पर शरीर के लिए शोक नहीं करना रहा है तो, तो शरीर के लिए शोक नहीं कर रहा है उसके लिए कष्ट सहन कर रहा है और जो वास्तविक तो विद्वान नहीं है वो शरीर आत्मा के बीच में भेद जानते हुए भी वो चयन करेगा शरीर के लिए जो अच्छा है आत्मा ठीक है वो बाद में देखे विद्वान मतलब वो वास्तविक विद्वान है जो शरीर आत्मा के भेद को जानता है विद्वान मतलब जिसके पास विद्या है विद्या का में से पूरे पूरे में से कोई भी बुद्धिमान बुद्धिमान विद्वान वास्तविक ज्ञान है जिसके पास तो विद्वान तो बहुत होते हैं लेकिन वास्तविक विद्वान वो है जो शरीर के लिए शोक नहीं करता, अर्थात जब ऐसी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है, जैसे अर्जुन के सामने स्थिति उत्पन्न हुई है कि अभी शरीर के लिए सही नहीं होगा लेकिन आत्मा के लिए सही होगा तो क्या करेंगे अभी शरीर बचाए रखेंगे शरीर का कष्ट लेके आत्मा के लिए लाभ करेंगे तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम विद्वान जैसी बात तो करते हो पंडितो जैसी लेकिन उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो पंडित शोक नहीं करते इसके पंडित लोग भी ऐसे धर्म की बहुत बात करते है वर्णाशम धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा सब लोग धर्म अधर्म में पड़ जाएंगे फिर समाज पूरे रूप से नरक में गिर जाएगा पितृगण नरक में पितृगढ़े ये सब विद्वान लोगों की बातें हैं विद्वान लोग ऐसे बातें करते हैं व्यास और सब और ये बस बा, सब बात सही भी है किंतु विद्वान लोग ये भी जानते हैं कि ये सब बात क्यों है क्यों पितृ लोग नर्क में नहीं जाने चाहिए क्यों उनको लाभ करना चाहिए इत्यादि जो सब बात है क्यूँ वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए ये बात भी जानते हैं वो लोग क्योंकि उससे मनुष्य समाज पूरा आध्यात्मिक प्रगति करेगा आत्मा का भला होगा आगे जा करके पूरे समाज सभी लोग जो हैं समाज में इन सब की आत्मा का भला होगा वो सब आत्माएं जो यहाँ पे शरीर धारण किए हैं तो उनको मौका मिलेगा भगवत धाम जाने के लिए उसकी तरफ एक एक कदम अग्रसर होंगे तो ये चीज उनको पता है इसलिए उनको वर्णाश्र धर्म का महत्व पता है तो अर्जुन ये वाली चीज भूल करके केवल इसको देख रहे हैं। तो आत्मा के लिए वर्णाश्रम है आध्यात्मिक प्रगति के लिए वर्णाश्रम है वो वाली चीज को भूल करके केवल वर्णाश्रम देख रहे हैं तो इसलिए वो इसके टूटने के लिए शोक कर रहे हैं जो शरीर संबंधी वस्तु है केवल वास्तु में तो जैसे आपका शरीर है तो शरीर के अंदर आत्मा है अर्थात आप है। शरीर आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है नहीं है आत्मा नहीं तो शरीर भी आप है ना अंदर आप अंदर है ना अभी तो आपके लिए शरीर महत्वपूर्ण है कि नहीं है नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। है नहीं। क्या महत्व है शरीर का आपके लिए यही हम... आ... तो क्या डीलिंग भौतिक वस्तुओं से संपर्क के लिए बहुत ही वस्तुओं से संपर्क ये महत्व है शरीर का आपके लिए से सेवा सेवा। सेवा बागौन। बागौन तो नहीं सेवा करना सेवा करनी किसकी सेवा करना भगवान की सेवा भगवान तो भौतिक नहीं है आप ये से भगवान की कैसे सेवा हैं क्या भौतिक शरीर से, शरी से तो भगवान तो आध्यात्मिक है <laughs> <laughs> नहीं बोलता निर्मलम ऋषि ऋषि के ना, सेवा ना। निर्म, निर्मल इंद्रियों इंद्रि ऋषिकेश की सेवा होती है तो निर्मल होगी याद नहीं आ रहा है <laughs> तो निर्मुक्तम सर्वोपाधिमुक्तम तत्पर तु न उसके बाद जब वो निर्मल होती है निर्मलम ऋषि ऋषिकेश सेवनमेंट स्टार्ट करने के बाद ऐसा होगा लेकिन स्टार्ट ही कहाँ करोगे ऋषिकेश की सेवा नहीं होगी ना ये तो बहुत ही इन्द्रिया है अपनी शक्ति नाम में डाली हुँ? नाम में लेकिन नाम आप ग्रहण कैसे कर सकते आपकी जीवा तो भौतिक है।, तो तो तो है, सुन, सुन सुन है।, है जो भी चीज़ सुनोगे वो भौतिक है जो भी चीज बोलोगे वो भौतिक होगी भगवान का नाम भौतिक है तो वही तो भौतिक ही तो सुनोगे आध्यात्मिक कहाँ से सुन सकते हो अभी बताइए जैसे भौतिक इंद्रियों से आप बोल रहे हो सकते गलत पॉइंट आध्यात्मिक भौतिक नहीं होगा नहीं आपकी आध्यात्मिक थोड़ी ना वो तो मैं ही बोल रहा हूँ ना कि ही भगवान ने ये विधि दी पर ये देखिए हम कुछ नहीं करते कुछ कर सकते मतलब जैसे हम कुछ बाहर नहीं कुछ कर सकते पर हम कुछ अंदर से ले सकते है ना अंदर भरना थोड़ी कुछ गलत है अब मान लीजिए अंदर बाहर दोनों इंद्रिया है ना अभी कान से आप थोड़ी ना सुन सकते हैं जो आध्यात्मिक वस्तु उसको कान तो भौतिक तो नहीं नहीं की दुकान है से बाहर भी जाता है माल अंदर भी आता है ठीक भार है तो। अभी लेकिन वो दुकान दोनों कर सकती है ना बाहर भी बेच सके अंदर भी अंदर भी आ सकते है कुछ भी आ सकते लेकिन हमारा जो अंदर लेने वाली वस्तु है केवल भौतिक ले सकती है आध्यात्मिक है चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त और भिन्न नाम, नाम ना। इसलिए बोलते ना कि इसलिए बोलते नाम से दीवा से नाम लेंगे तो वो तो आध्यात्मिक जीवा की बात ही आध्यात्मिक जीवा तो फिर है फिर सेवन मुखी जीवा अगर इंद्रिय से नहीं है इसलिए प्रसाद प्रसाद तो तो तो तो तो तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक है लेकिन मुंह ही तो तो तो करेंगे महाराज मतलब मतलब देखो भाई भक्ति के दो स्तर होते हैं एक है साधना भक्ति और दूसरा है सिद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति भक्ति भक्ति में भाव और भक्ति। तो वो जो सिद्ध भक्ति की बात हुई है वो आध्यात्मिक इंद्रियों से जब हम भगवान की आध्यात्मिक सेवा डायरेक्ट करते है तो प्रेम भक्ति का स्तर है साधना भक्ति में हम इस भौतिक इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा करने का प्रयास करते है जिससे ये इंद्रियां निर्मल होती है शुद्ध होती है धीरे धीरे धीरे धीरे शुद्ध होती है और फिर हम प्रगति करके फाइनली भगवान की सेवा कैसे करते भगवान की सेवा भगवान की सेवा इस भौतिक इंद्रियों से करते हैं वो वो वाली सेवा नहीं है जो हाँ। सिद्ध सेवा ये इसको साधना भक्ति कहते हैं तो इससे इंद्रिया शुद्ध होती है ये योग है तो इसलिए हमारी इंद्रिय शुद्ध हो, शुद हो रही है नहीं शुद्ध है नहीं शुद हो रही है।, दिखो रही, दिखो रही है इसको कहते साधना भक्ति ये ये भक्ति, ये साधन है भक्ति भक्ति ही है लेकिन साधना भक्ति की साधन अवस्था में है अभी सिद्ध नहीं हुई है तो ये इंद्रियों के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं उससे ये इंद्रिया शुद्ध हो रही है जैसे मृदंग बजाते हो तो जिसको मृदंग नहीं आता है वो सीख रहा है तो वो भी वही मंत्र बजाएगा ना सही तो बोलेंगे कि वो मृदंग ही बजा रहा है ठीक है लेकिन वो मृदंग जो बजता है उससे किसी को आनंद आएगा बल ना वो मृदंग बजता है उससे किसी को आनंद आएगा नहीं आएगा सही हाँ या ना लोगों को कोई मृदंग बजा रहा है वो सीख रहा है आपका शिष्य है ठीक है अभी तेरे खेटा से सीखना शुरू किया है पूरा दिन एक दो घंटे रोज तेरे खेता बजा रहा है तो वो सुन करके किसी को आनंद आएगा जो तो तेरे खेता बजा रहा है उससे लेकिन क्या आप बोल सकते हो मृदंग नहीं बजा रहा है नहीं बोल सकते बोलना ही पड़ेगा तो मृदंग बजा रहा है क्योंकि मृदंग है और उसके हाथ है और बज रहा है तो उस तरह से हमारी भक्ति है साधना भक्ति उससे ऐसा नहीं है भगवान को आनंद आता है Yeah, ले रहे हैं हम प्रैक्टिस है मृदंग तो मृदंग का अभ्यास वो छोटा बच्चा कर रहा है ऐसे हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन ये भक्ति से भगवान को आकर्षण नहीं होता है जो भाव भक्ति है और प्रेम भक्ति और भगवान को आकर्षित करने वाली वो भक्ति खुद भगवान को आकर्षित कर लेती है लेकिन हमारी भक्ति जो है तो हो ना एक बार हमारी देखते हैं जैसे आप देखते हो अपने शिष्य की तरफ क्या उस उससे आपको थोड़ा आनंद होता है कि आप बेचारा सीख रहा है मेहनत कर रहा है ऐसे आनंद होता है लेकिन वो वो वाली भक्ति नहीं है ना वो उसी प्रकार से ये जो भक्ति है ये साधना भक्ति है और धीरे धीरे ये करते करते वो मृदंग सीख जाएगा मंत्र भी सीख जाएगा अच्छे से बजाना भी सीख जाएगा और फिर भगवान को फिर सबको अच्छा लगेगा सुनना उसी प्रकार से ये साधना भक्ति सिद्ध तो साधना भक्ति से सिद्ध भक्ति प्राप्त होती है दो भक्ति में क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है क्रियाएं में चल रही है समान चल रहा है कीर्तन चल रहा है वंदन अर्चन सब चल रहा है लेकिन एक शुद्ध व्यक्ति के द्वारा किया जाता है एक अशुद्ध व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो बुद्ध जीव है वो जब भक्ति की क्रियाएं करता है तो साधना भक्ति काम बनती है तो वो क्रियाएँ करने के लिए ये भौतिक शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए साधना भक्ति करने के लिए भौतिक शरीर चाहिए तभी तो हमारा क्या बोलते हैं शुद्ध हमारी शुद्धि होगी तब तो धीरे धीरे हम आव और प्रेम भक्ति के स्तर पे जा पाएंगे तो शरीर क्या हो गया माध्यम शरीर माध्यम खलू धर्म साधन ये शरीर माध्यम है भगवत भक्ति शुद्ध भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए तो अभी शरीर का महत्व है कि नहीं है क्यों है महत्व इसका यही एक साधन है ठीक है तो अभी शरीर को ठीक रखना चाहिए अच्छा रखना चाहिए कि जिससे साधन कर सके सही तो अभी कोई इसको ठीक रखने में इतना गिर गया कि साधन ही नहीं कर रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे अभी यदि ठीक रखने में वो कर रहा थी। इसको ठीक रखने में इतना लग गया कि साधन ही नहीं कर रहा है साधना भक्ति का एक अंग्य मानसाह नहीं, करना और सब। तो, तो वो है। नहीं तो मेरा इसे ठीक रखने मानसार कर रहा है हो गया ना नहीं कर रहा है साधना भक्ति का एक अंग मानसाह अच्छे से साधना भक्ति आप सोचते साधना भक्ति मतलब केवल हरी नाम करना चौलरी नाम करना वो साधना भक्ति साधना भक्ति जिसको विधि भक्ति कहते हैं उसके सब नियम है वो नियमों में ये सब आता है घी <laughs> बंद कर देना चाहिए कर देना चाहिए ठीक है उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे लेकिन कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं अभी हु? शरीर है आत्मा है शरीर का महत्व आत्मा के लिए आत्मा का महत्व सही। वो जब कनेक्शन जानते हैं तब शरीर की भी जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही से कनेक्टेड है अकेला शरीर का महत्व जानने लगते हैं और उसके लिए शोक करते हैं फिर तो वो अर्जुन के शोक की तरह है समझ में है? तो तो बात हो रही है। तो जब पंडित लोग ये सब चर्चा करते हैं, नहीं होती है यहाँ केवल वर्णाश्रम को देख के चर्चा नहीं हो तो वर्णाश्रम के नियम क्यूँ महत्वपूर्ण है वो आत्मा के लिए पूरे समाज पूरे समाज की जो सब आत्मा है उसके लिए उसको ध्यान में रख करके उसकी चर्चा होती है जबकि अर्जुन वहां यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं अभी जो आपका प्रश्न है घी वाला मैं आपको एक प्रश्न करता हूं इसमें शरीर है तो साधना भक्ति होती है साधना भक्ति में मंगल आरती जाना है आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है कि आप मंगल आरती जाएंगे <coughs> आज के दिन तो आने वाले दो महीने तक आप मंगल आरती नहीं जा पाएंगे तो मंगल आरती आज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आपकी शरीर की हालत ऐसी हो जाएगी कि तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा फिर तो हो गई आपकी मंगल आरती तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए नहीं आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है ना मंगलाती जान आत्मा के लिए बीमारी तो शरीर के लिए नहीं उनको तो कोई समझ ही नहीं क्योंकि सात दिन में दो ही दिन मंगलाती आता आ, और, वो, और वो और दो, दो, दो, दो, दो दिन, दिन के लिए भी कुछ मिल गया ऐसा नहीं कि चलो जाता नहीं जाना भी तो ही नहीं <laughs> बीमार होते तो प्रश्न ही कहा प्रभु जी ने बताया था मंगलाती नहीं कराती <laughs> रक्षा नहीं। जाना, थी नहीं जाना थी नहीं जाना उसका भी कुछ ज्यादा नहीं आता है मंगलार बलराम माता है रोज इसलिए उसके, उसके लिए सोचने योग्य बात है <laughs> उसके साथ ऐसा कभी होता ही नहीं है कि उसको ऐसी एस, बीमारी है को मंगलार्थी नहीं आ पाता पिछले एक साल में एक बार शायद हुआ ऐसा हाँ। भाग्यशाली नहीं जाना चाहिए नहीं।, नहीं जाना चाहिए यदि ऐसी बीमारी है तो यदि ऐसी बीमारी है तो कि आप मंगलवार की उठोगे और फिर दो महीने तक आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा तो। ऐसे फिर शुद्धि कैसे होगी नहीं नहीं रोज की बात थोड़ी है ऐसी बीमारी थोड़ी न हो जाती है नहीं रोज नहीं आती बस एक दिन तक तो कटोगे ना वो कट रोज की बात है लेकिन वो यदि जाते तो साठ दिन कट हो जाते क्या नहीं ठीक है मान लीजिए अभी एक मान लीजिए थोड़ा सा कम होगा तो कम तो गिनाएगा ना कम हुआ तो वो प्रगति आपकी जो 100 परसेंट होने वाली थी उसकी जगह 90 परसेंट होगी लेकिन अभी जाएंगे तो क्या होगा <laughs> दो महीने तक आप नहीं जा पाएंगे तो उसका कैसे कट हो जाता वो अलग चीज़ है लेकिन आप तुलना तो करना पड़ेगी ना आप एक दिन नहीं जाना चाहते कि साठ दिन नहीं जाना चाहते दो में से एक तो लेना ऐसा नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है कि जीरो ऐसा संभव ही नहीं है कि जीरो दिन नहीं जाओगे ये स्थिति आई है तो एक और साठ में से एक ही दिन सिलेक्ट करेंगे चलो एक दिन नहीं जाएंगे तो साठ दिन तो जा पाएंगे समझ रहे ये कैलकुलेशन चल रही है भगवान से प्रार्थना करते हो तो क्या सामर्थ्य है तो फिर अल्टीमेटली तो भगवान को ही प्रार्थना करनी पड़ेगी लेकिन फिर उसका हम यदि गलत उपयोग करने लगे तो भगवान भी समझते हमारे हृदय में हमारी तो प्रार्थना का उत्तर भी उस प्रकार से दे देंगे अपने हिसाब से उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है अच्छा है तो तो ऐसी एस सिचुएशंस रहती है जीवन में ऐसा नहीं है कि हमको पूरी तुलना करके चलना पड़ता है शरीर की स्थिति क्या है और उसका हमारी ओवरऑल भक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये सब लेकर के टोटल कैलकुलेशन करके ऐसे जैसे आपके अपने शरीर के लिए ऐसे ही समाज के लिए भी होता है ऐसे समाज के लिए भी होता है जैसे अर्जुन के लिए नहीं लड़ करके केवल कृष्ण भक्ति में पूरा सन्यास ले लाना हो सकता है कि वो उसके लिए ज्यादा अनुकूल था तो ज्यादा लोग हैं। लेकिन यहाँ पे लड़ेंगे तो धर्म बचा रहेगा अपना कर्तव्य करेंगे तो उससे भगवान की इच्छा भी वही है शास्त्र के अनुसार भी यही है तो वो ये करेंगे तो ज्यादा लोगों का भला होगा अपने केवल उसके और उनका तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि उनको तो पालन करे कि नहीं करे वो तो, तो मुक्त आत्मा है इसलिए उनको कोई समस्या नहीं होने वाली तो ऐसे जटिल गणनाएं रहती है केवल हमेशा एक ही नियम लागू नहीं होता है तीन चार नियम को तोल करके चल करके फिर निर्णय लेना पड़ता है निर्णय केवल सिंगल हैंडेडली सिंगल नियम से नहीं होता है जो सेंटिमेंटल होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं ये है बात हो गया बस ऐसा कर दो फिर उसका परिणाम भी बुरा आता है जैसे लोग गायों के विषय में गिने तो सेंटीमेंटल लोग तुरंत ही गौशाला में बहुत सारी गाय लेके आ जाते हैं अभी गौशाला खोलनी है चालीस गाय लेके आ गए किसी ने दान भी दे दी ऐसे ही दीटीमेंटल और गो सेवा की दृष्टि से शुरू किया और एक साल में तो देखा कि अभी तो भाई हमारे हाथ तो बंद गए अभी तो कुछ हो नहीं रहा है तो इतनी सारी गाय हो गई हमारे पास कुछ है भी नहीं अभी क्या करेंगे या तो अभी प्रजनन बंद करवा दो या तो अभी किसी और को दे दो हमारा तो हो गया खत्म तो शुरू किया था अच्छे हृदय से गौ होनी चाहिए और सेंटीमेंट था और पता नहीं किसका लेक्चर सुन लिया तो है गौ प्रेमियों का लेक्चर सुनते तो और ज्यादा अंदर क्या बोलते हैं सेंटीमेंट खोलने लगते भावनाएं उमड़ने लगती है खून खोलने लगता है तो कुछ शुरू कर देते <laughs> कभी आते भी है हमारे पास सलाह लेने प्रभु थोड़ा ध्यान रखो अभी कुछ मत करो ऐसी ऐसी समस्या होगी अरे प्रभु आप लोग तो क्या गोश हो आप जानते नहीं हो इतनी सारी गायें मर रही है हमको कुछ करना चाहिए ठीक है करो तो किया अभी एक साल बाद प्रभु बात तो सही थी अभी तो ज्यादा गाय मर रही है हमने ये किया उससे तो।, तो इसलिए बुद्धि लगा के कार्य करते हैं सब चीज का तारतम्य होता है अपाय उपाय दोनों चिंतन करना पड़ता है उपायम चिंत एक अपायम अपनी चिंतयित पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड एक एक बुद्धिमान व्यक्ति को निर्णय निर्णय लेना होता है केवल से भावना, भावनात्मक निर्णय से हानि होती है तो यह पर्सनल जीवन में भी इस प्रकार से लागू होता है तो इसलिए भगवान ने ये सब चीजें सब लोग तो कोई ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाते इसलिए